संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व उलूक यु और शिखंडी कृतवर्मा में द्वंदुद्ध अर्जुन के द्वारा अनेकों वीरों का संहार तथा दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध संजय ने कहा राजन एक ओर आपका पुत्र युस्सु गौरवों की भारी सेना को खदेड़ रहा था यह देखकर उलूक बड़ी फुर्ती से उसके सामने आया उसने क्रोध में भरकर एक छप्र से का धनुष काट डाला और करणी बार से उसे भी घायल कर दिया ने अनेकों बाणों से बीध डाला इस पर उलूक ने युसु को बीस बाणों से घायल कर उसकी ध्वजा को काट डाला एक भल्ल से उसके सारथी का सिर उड़ा दिया चारों घोड़ों को धराईसाई कर दिया और फिर पांच बाणों से उसे भी बिंद डाला महाबली के प्रहार से ही घायल हो गया और एक दूसरे रथ पर सुरों की ओर चल गया चला गया दूसरी ओर आपके पुत्र सु ने सतानिक के रथ आरथी और घोड़ों को नठ कर दिया तब महारथी सतानी ने क्रोध में भरकर उस अश्वहीन रथ में से ही आपके पुत्र पर एक गला फेंकी वह उसकी रस घोड़ों को पृथ्वी पर जा पड़ी इस प्रकार ये दोनों ही होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए को घायल कर दिया किंतु इससे वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ उसने अपने पिता के परम शत्रु को सामने देख कर उसे हजारों बाणों से आच्छादित कर दिया किंतु शकुनी ने दूसरे बाढ़ छोड़कर उसके सभी तीरों को काट डाला इसके बाद उसने सुम के सारथी ध्वजा और घोड़ों को भी तिल तिल करके काट डाला तब अपना श्रेष्ठ धनुष लेकर रथ से कूद कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया और बाणों की वर्षा करके आपके साले के रथ को आच्छादित करने लगा किंतु शक्नी ने अपने बाणों के ब्यौछार से उन सब बाणों को नष्ट कर दिया फिर अनेकों तीखों तीरों से उसने सुध के धनुष और तर्कशों को भी काट डाला अब सुत एक तलवार लेकर भ्रांत उद्भ्रांत आविध्य संपात और समुद्र आदि चौदह घुमाने लगा इस प्रकार उस पर जो छोड़ा जाता था, उसे ही वह तलवार से काट डालता था इस पर शकुनी ने अत्यंत कुपित होकर उस पर सर्पों के समान विषले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी परंतु सुद ने अपने शस्त्र कौशल और पराक्रम से उन सबको काट डाला इसी समय शकुनी ने एक पैने बाढ़ से उसकी तलवार के दो टुकड़े कर दिए सुम सो ने अपने हाथ में रहे हुए तलवार के आधे भाग को ही पर कर मारा। वह उनके धनुष धनुष और धनुस की डोरी को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ा इसके बाद वह खुर्ती से सुर्ति के रथ पर चढ़ गया तथा सकुनी भी एक दूसरा भयानक धनुष लेकर अनेकों शत्रुओं का संहार करता हुआ दूसरे स्थान पर पांडवों की सेना के साथ संग्राम करने लगा दूसरी ओर शिखंडी कृतवर्मा से भिड़ा हुआ था उसने उसकी और फिर हंसते महाबली श्रीखंडी तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और उससे कृतवर्मा पर अत्यंत तीक्ष् नब्बे बाण छोड़े वे उसके कवच से टकरा कर नीचे गिर गए तब उसने एक पहले बाढ़ से कृतवर्मा का धनुष काट डाला तथा उसकी छाती और भुजाओं पर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 अपनी ध्वजा के दंडे के सहारे बैठ गया यह देखकर उसका साथी उसे तुरंत ही ओर से त्रिगत सीबी कौरव साल्व संतप्तक और नारायणी सेना के वीर उनसे ठक्कर ले रहे थे सत्यसेन चंद्रसेव मित्रदेव सतंजय शुतन, शुतन, श्रुति चित्रसेन मित्रवर्मा और भाइयों से घिरा हुआ ये सभी भी संग्राम त्रिगर्थ अर्जुन पर तरह तरह के बाढ़ समूहों की भरसा कर रहे थे योद्धा लोग अर्जुन से सैकड़ों और हजारों की संख्या में टक्कर लेकर लुप्त हो जाते थे इसी समय उन पर सत्यसेन ने तीन मित्रदेव ने तिरसठ चंद्रदेव ने सात मित्रवर्मा ने तिहत्तर सौत श्रुति ने सात जय ने बीस और सुशर्मा ने नौ छोड़े इस प्रकार संग्राम भूमि अनेकों के बाणों से अर्जुन ने बदले में उन सभी घायल को, को तीन से सत्यसेन को बीस से सत्युंजय को आठ से चंद्रदेव को नौ से मित्रदेव को तीन से श्रुत को नौ से मित्र वर्मा को और आठ से सुशर्मा को बिंद कर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 इस प्रकार श्रीकृष्ण को घायल हुआ देख महारथी अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सेन की गति रोककर फिर उसका कुंडल मंदिर मस्तक दिया इसके बाद उन्होंने अपने बाणों से मित्र वर्मा पर आक्रमण किया तथा तो एक तीखे वत्त से उसके सारथी पर चोट की फिर महाबली अर्जुन ने सैकड़ों बाणों से संसप्तकों पर वार किया और उनमें से सैकड़ों हजारों वीरों को धराथायी कर दिया उन्होंने एक छप्र से मित्र से इनका मस्तक उड़ा दिया। और सुसर्मा की हसली पर चोट की इस पर अर्जुन ने इंद्रास्त्र प्रकट किया उनमें से हजारों बाढ़ निकलने लगे जिनकी चोट से अनेकों राजकुमार छत्री वीर और हाथी घोड़े पृथ्वी पर लोट पोट हो गए इस प्रकार जब धनुर्धर धनंजय का संहार करने लगे तो उनके पैर उखड़ गए उनमें से अधिकांश वीर पीढ़ दिखाकर भाग गए इस प्रकार वीर अर्जुन ने उन्हें रणांगण में परास्त कर दिया राजन दूसरी और महाराज युधिष्ठिर राजो की वर्षा कर रहे थे उनका सामना स्वयं राजा दुर्योधन ने किया धर्मराज राज्य से देखते ही बाणों से बिंद डाला इस पर दुर्योधन ने नौ बाणों से युधिष्ठिर पर और एक भल्ल से उनके सारथी पर चोट की तब तो धर्मराज ने दुर्योधन पर तेरह बाढ़ छोड़े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 इसी समय सब पांडव लोग भी महाराज युधिष्ठिर को घेर संग्राम भूमि में बढ़ने लगे बस अब दोनों ओर से खूब संग्राम होने लगा दोनों ही पक्ष के वीर वीर धर्म के अनुसार एक दूसरे पर प्रहार करते थे जो कोई पीढ़ दिखाता था उस पर कोई चोट नहीं करता था राजन इस समय योद्धाओं में बड़ी मुक्का मुक्की और हाथा हुई वे एक दूसरे के केस पकड़कर खींचने लगे युद्ध का जोर यहां तक बढ़ा कि अपने पराय का ज्ञान भी लुप्त हो गया इस प्रकार जब घमासान युद्ध होने लगा तो योद्धा लोग तरह तरह के शस्त्रों से कब खून में, में लतपथ हो रहे थे इस समय योद्धाओं को यद्यपि अपने पराय का ज्ञान नहीं रहा था तो भी वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझ कर विजय की लालसा से बराबर जूझ रहे थे उनके सामने अपना या पराया जो भी आता उसी का भी सफाया कर डालते थे संग्राम भूमि दोनों ओर के वीरों से खलबलासी रही थी तथा टूटे हुए रथ और मारे हुए हाथी घोड़े एवं योद्धाओं के कारण अगम्य सी हो गई थी वहां क्षण में खून की नदी बहने लगती थी कर्ण पांचालों का अर्जुन त्रिगर्तों का और भीमसेन कौरव तथा गजारोही सेना का संहार कर रहे थे इस प्रकार तीसरे पहल तक यह कौरव और पांडव सेनाओं का भीषण संहार चलता रहा